ये सिद्धांत ने कहा कि यहाँ कोई अलग प्रकार व्याख्यान करते हैं जो अर्पण है उसमें ब्रह्मबुद्धि बुद्धि करे अर्पण के द्वारा ब्रह्म रहता है तो ही सब कर्म करता है अर्पणादि बुद्धि के निवृत्ति नहीं होगी किन्तु अर्पण में ब्रह्मबुद्धि करनी चाहिए जैसे प्रतिमानी विष्णु बुद्धि करते है अथवा महान आदि में ब्रह्म बुद्धि करते है जैसे कोई कहते हैं इसके ऊपर निराकरण करते सिद्धांति सप्तम एवं अपर यदि ज्ञान योग्य स्तुति प्रकरण न सार यहां प्रकरण देखना पड़ेगा किस विषय में चल रहा है किसका प्रकरण है ज्ञान यज्ञ की स्तुति के लिए प्रकरण है यदि ऐसा नहीं होता तो आपका कथन करना ठीक होता में है ठीक है दृष्टि विधान विधेय दृष्टि मानसिक क्रियात्वेन थे भावात ज्ञान तभा प्रकरण भंग सद अभिप्रेत्य यदि तो दृष्टि विधान करेंगे अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि करे दृष्टि होगा हो, हो जाएगी विधेय दृष्टि है मानसिक क्रिया विधेय दृष्टि मानसिक क्रिया होने से सम्य नहीं है ज्ञान क्रिया मानस विधेय नहीं वस्तुतंत्र भविष्य ज्ञानम करतंत्र उपासना कर्ता के अध्ययन जो होता है वो मानसिक क्रिया विधेय है और विज्ञान विधेय नहीं ये विधेय समय ज्ञान क्या भंग हो प्रकरण भंग हो जाएगा इस अभिप्रह से सिद्धांत करता सत्यम एवं जब ज्ञान यज्ञ स्तुति के प्रकरण नहीं होता है ठीक है न प्रकरण नो ज्ञान स्तुति पर मित्ती पूर्व इसी कहता है यह प्रकरण है दृष्टि की स्थिति के लिए ज्ञान स्तुति के लिए नहीं दृष्टि अर्पण आदि ब्रह्म दृष्टि करे उसे ब्रह्म दृष्टि की स्थिति करने के लिए प्रकरण है नहीं कि आप सिद्धांत जैसे करते तो ज्ञानी की स्थिति के लिए ऐसा नहीं है ऐसा संख्या करने पर। प्रकरण परियालोचना ज्ञान स्तुति प्रति रिभा प्रतिपादयति प्रकरण के परिचना परिचालोचना पूर्वा पर विचार करने पर यह भान होता निश्चित होता है ज्ञान से स्तुतिव ज्ञान की स्तुति नहीं तो की दृष्टि की स्तुति दृष्टि तहित आरोप करण अन्य अन्य चिंतन आरोप करण दृष्टि ऐसा नहीं वास्तव ज्ञान की स्तुति है प्रकरण उसका है ऐसे भान होता है अनेकान् सम्य शब्दितान् क्रिया विशेषा उपन शेया द्रव्यमयाज्ञा ज्ञान ज्ञानम कौती अत्र कम्युतिदर्शन ज्ञानय सम्य ज्ञानय ज्ञान यज्ञ से कह करके अनेकान यज्ञ शब्द क्रिया विशेषाण उपन्ष और अनेकों भी यज्ञ ज्ञान मुख्य है और बाकी यज्ञ शब्द से कहे जाने वाले साधन यज्ञ ही कहेंगे अनेकान यज्ञ शब्द शब्द शब्द है ना उगतान क्रिया विशेषाण क्रिया विशेष उनका कथन उपन कथन करके आगे ज्ञान की स्तुति करते भगवान कहा स्तुति करते, है? करते हैं, तो हैं है ज्ञान द्रव्य मज्ञ परंतु द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान शिष्ट है कि ब्रह्मण मंत्री ज्ञान से तो सामर्थ्य प्रतिभा थी यहाँ जो ब्रह्मण मंत्र है यह भी समय की स्तुति में सामर्थ्य इसके इसका सामर्थ्य है ये होता है अत्र वचन अस्थे ज्ञान यज्ञ स्तुति के लिए इधम वचन समर्थन ये वचन समर्थ है कौन वचन है ब्रह्मारोपण इत्यादि समर्थ कैसे होगा सार्थक ज्ञान से यज्ञ ज्यान, तो संपादन ज्ञान में यज्ञ संपादन करना ज्ञान समय यज्ञ संपादन करेंगे तो ब्रह्मारोपण ब्रह्म इत्यादि वचन सार्थक होगा अन्यथा सर्वस्व्रह्म ब्रह्मत्व नाम है वह विशेष हो तो ब्रह्म तो अभिधान मानो तो उन नहीं मानेंगे तो ब्रह्म अर्पणादि कथन करना क्या जरूरत है सब कुछ ब्रह्म है सर्वं कर ब्रह्म सर्वम सर्वस्व यदि ब्रह्म है केव अर्पणादि कुछ लेकर के विशेष करके उन्हीं में कथन करना अनर्थ हो जाएगा सब ब्रह्म कहना चाहिए ब्रह्म अर्पण ब्रह्म भी कहकर कुछ पंचय लेना व्यर्थ हो जाएगा अगर ज्ञान यज्ञ की स्तुति करेंगे तो यज्ञ तो संपादन करके स्तुति यह तो संभव है ठीक है नर्पण आदि को ब्रह्म दृष्टि कुरता हम अभी ब्रह्म विद्याय विभूषिता तो है पक्ष भेद आस दी शंकर कहते अर्पण करने वाले के भी जो अर्पण आदि को ब्रह्म चिंतन करते है उनका भी तो अभिप्रास ब्रह्म विद्या ही तो विभूषित है आपको ब्रह्म ज्ञान की स्तुति तो में जो अर्पण हर में ब्रह्मो करते है वो सबको ब्रह्म समझते है तो वो तो ब्रह्म ज्ञान ही है ब्रह्म विद्या है तो दोनों पक्षों में भेद क्या हुआ आप्य ज्ञान का प्रबंध कह दो अर्पण में ब्रह्मो करने वाले भी कहीं के समय ब्रह्म विद्या का प्रबंध वहीक्षित है पक्ष भेद दोनों पक्ष में भेद पूर्व पक्षी सिद्धांत के भेद सीधा नहीं हुआ इसी से ते तो वेद बताते है ये तो अर्पणादिश प्रतिमाया विष्णु दृष्टिवत ब्रह्म दृष्टि इति नावा ब्रुवते न ना तेषा ब्रह्मविद्या विद्या विवक्षिता सैद अर्पणादि विषय तो ज्ञान जो दृष्टि विधान करते है अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि विधान करते तो दृष्टान दिया प्रतिमाया विष्णु दृष्टिवत प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करना अर्पणादि में ब्रह्म करना ऐसा आरंभ करते है नाम आदि शिव नाम में जैसे ब्रह्म दृष्टि ऐसे अर्पण आदि ब्रह्म दृष्टि ऐसे कहते हैं कहते हैं नैसा ब्रह्म विद्या तो उनके अभिप्रा से यहाँ ब्रह्म विद्या विवक्षिता नहीं है क्योंकि ज्ञान तो अर्पण का प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करेंगे विष्णु दृष्टि का विषय प्रतिमा है विष्णु दृष्टि पूजा करेंगे क्यों प्रति प्रधान रहता है आलम्बन आलम्बन का आलंबन बुद्धि रहेगी आलम्बन बुद्धि की नियमित नहीं होती तो अर्पणादि विषय का ज्ञान रहेगा ब्रह्म विद्या तो ब्रह्म विषय ही ज्ञान नाम रूपात्मा को छोड़ करके यदि अर्पणादि विषय हो गया तो ब्रह्म विद्या नहीं है ठीक है यथा ब्रह्म दृष्टिया नामादिकम उपास्यम तथा तो अर्पणादिशु ब्रह्म दृष्टिकरण सती अर्पणादिकाधान्य गेमतीद्यान वाक्य नवचिता नाम ब्रह्म आकाश ब्रह्म इत्यादि ये उपास्य है नाम ब्रह्म दृष्टि से उपास्य है कि नाम प्रतीक आलम्बन है प्रधान है इसी प्रकार अर्पणाद ब्रह्म दृष्टि करण है यदि अर्पण में ब्रह्म दृष्टि करेंगे जो अर्पणाधिकम जय प्राधान्य नही उपास्य हो जाएगा ज्ञाय हो जाएगा नहीं हुआ प्राधान्य हो गया यदि ब्रह्म विद्या यथोचन वाक्य तो में नहीं होगी यदि अर्पणादि में ब्रह्म दृष्टि विधान करेंगे तो किंच ब्रह्म तेनालीर ग्रह्म प्राप्ति फला विधान आदति दृष्टि विधान असिष्ट ये भी देखना पड़ता है आगे फल कथन क्या है ब्रह्म तेन गाप्त ब्रह्माप्ति फल ही कथन क्या गया फल से ब्रह्माप्तिपल रूप रूप तो बहुत साम्य ज्ञान से होगा दृष्टि से उपासनाश नई दृष्टि विधान असृष्टम नहीं अयुत दृष्टि विधान दृष्टिसपादन ज्ञान मुख्य फल प्राप्यते ब्रेन गति दृष्टि संपादन ज्ञान दृष्टि करना उपासना है प्रति की उपासना इतने ज्ञान से मुख्य फल प्राप्त नहीं होता है साक्षात तो कर ज्ञान से ब्रह्म गंतव्य से कहा गया समय ज्ञान ही मानना पड़ेगा दृष्टि विधान नोच अर्पणादि आलम्बन दृष्टि दि ब्रह्म प्राप्त अर्पण आलम्बन दृष्टि ब्रह्म को प्राप्त करा देगी ऐसा नहीं है अर्पणादि को आलम्बन करने वाले प्रति उपासना करने वाले ब्रह्म को नहीं जाते अर्पणादी आलम्बना बुद्धि ब्रह्म पापे तीर्थ ना अप्रतिका ललम्बना नए तीर्थि ये ब्रह्म सूत्र जो प्रति का वाले उनको नहीं अप्रतिक आलम्बना अहम ग्रह करने वाले अमृसी ब्रह्म जाएंगे अप्रति की उपासना करने वाले ब्रह्म नहीं जाते तो इसलिए अर्पणादी में ब्रह्मो दृष्टि करेंगे ये पृथ्वी उपासना हो वो अहम बुद्धि नहीं होगी इसका विरुद्ध होता है ब्रह्मा, इसे ब्रह्म प्राप्ति रूप फल अभी दृष्टि विधान करेंगे तो यह समझ असमस्य होगा दृष्टि विधान है भी नियोग बलागमत दुष्ट मुख्य भविष्य इसे शंका करता है पूर्वी जो दृष्टि विधान क्या है विधि के सामर्थ्य से ही जैसे स्वर्ग मिलता है या जैसे स्वर्ग काम है यह करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा उसमें प्रश्न नहीं क्यूँ मिलता है क्यों मिलता है क्यों कुछ नहीं विधि वेदभाग के विधान सही हो जाएगा तो यहाँ भी दृष्टि विधान से होता अधिक अदृष्ट मोक्ष मुख्य हो जाएगा उसमें ज्ञानी के हो अथवा नहीं हो ऐसा संकल से से कहते ये ठीक नहीं विरुद्ध सम्यक दर्शन मंत्र में मोक्ष फलम प्राप्त होते सम्यक दर्शन ज्ञान को ना मोक्ष प्राप्त हो जाएगा विधि वाला आता है ये विरुद्ध ये ठीक नहीं ठीक ज्ञानादेव कवल्यम मुक्त है मार्गान्तर अपवादिन मोक्ष ऐसी अभिधान लक्षण के ज्ञान कवल्यवल कह कर के मार्गान्तर अपवादिन्य श्रुत्या नान्य पंथा विद्य तो नोक्ष के लिए अन्य ही नहीं ज्ञान को छोड़ कर अन्य वर्ग अपवाद करने वाली श्रुति उसी श्रुत्री से विरुद्ध आप कथन करते मोक्ष से अविद्यावृत्त लक्षण से दुष्ट से मोक्ष है अविद्यावृत्ति अविद्यास्तम सहस बंध उदाह अविद्या बंधन है अविद्यावृत्ति लक्षण दुष्ट फल है अदृष्ट नहीं सर्वे जोश मोक्ष फल हो जाएगा विधि सामर्थ्या हो नियोग वाक्य से विधि वाक्य से ये कथन करना विरुद्ध है दुष्टि मोक्ष भगवती प्रकरण विरूस अ प्रकरण का विरुद्ध दृष्टि विधान के सामर्थ्य से मुख्य हो जाएगा ये प्रकरण विरुद्ध है ये देखना पड़ेगा प्रकरण क्या है क्या प्रकृत भिरु भिरु। है क्या विरुद्ध होता है तदेव प्रपंच भाषा में सम्यग दर्शन प्रकृतम सम्यक दर्शन का प्रकरण है वही आरंभ कर्म याकर्म है पश्य वहाँ आरंभ हुआ और अन्ते सम्य अंत्य अंत में भी समय दर्शन का प्रकरण है तसारा दर्शन का उपसार किया गया उपक्रम उपसार देख करके प्रकरण का निश्चय होता है अंत सम्य दर्शन प्रकृत में संबंध अंत भी सम्यक दर्शन है क्यों तसे ताराथ समय ज्ञान है उपक्रम ते नहीं उपस मध्य किंचित अन्य प्रकरण से अतद विषय पूर्वी उपक्रम सम्य दर्शन से हुआ और उससे उपसार ही सम्यक दर्शन हो कि मध्य कुछ अन्य कहा गया ये भी हो सकता है प्रकरण से अत विषय तो सम्यक दर्शन विषय के प्रकरण नहीं हो ऐसा श्याम से कहते ऐसा नहीं श्रेय द्रव्य मयाज ज्ञान यज्ञ परंत तो कहा गया है ज्ञान लब्ध पान शांति मचे ज्ञान प्राप्त करा शांति प्राप्त करता है इत्यादि वाक्यों के द्वारा सम्यक दर्शन स्तुति में एवं कुर उपक्षण अध्याय अध्याय तो सम्यक दर्शन की स्तुति करते ही समाप्त होता है मध्यमध्य प्राप्त करते, करते इसलिए वही प्रकरण है सम्यक दर्शन का है प्रकरण समय ज्ञान विषय सति अनुपन न दर्शन विधि फलित सम्य ज्ञान विषय प्रकरण समय ज्ञान विषय का प्रकरण ये प्रकरण सम्य के विषय करने वाले ऐसा निश्चय अनुपर बीच में दर्शन विधान अनुपन अप्रमाणिक हो जाएगा फलित सिद्धांति कहता है तत् अकस्माद अर्पणाद ब्रह्म दृष्टि दृष्टिअपकरण प्रतिमायामेव दृष्टि उच्य अनुपन प्रकरण ज्ञान का अप्रकरण है ब्रह्म दृष्टि का प्रकरण नहीं अर्पणादि ब्रह्म दृष्टि जैसे प्रतिमा में विष्णु इस जैसे अर्पण में ब्रह्म दृष्टि करे ये यहाँ विधान किया गया है जो कहते हैं अनुपण न उसका प्रकरण नहीं है। मंत्र पर व्याख्यान असंभव है स्वकीय व्याख्यान व्यवस्थित तो ये उपसंहृति ब्रह्मण इसलो का इसके मंत्र कहते सर्व दर्शन ज्ञानी के, के, के, के लिए सब कुछ अन्य जितने ज्ञानी के लिए इस मंत्र में परख्यान संभव नहीं हुआ पर्याख्यान है उसमें दृष्टि करने का दृष्टि कथन कर करेंगे तो प्रकरण विरुद्ध है फल संभव नहीं है और सर्व कुछ सब कुछ ब्रह्म होते हुए तो ये बीच में ब्रह्म लेना भी ठीक नहीं है इसलिए विभिन्न प्रकार होकर के तरह के व्याख्यान संभव नहीं सौ के व्याख्यान ही स्थित हुआ इसे उपचार को देवा से नहीं तस्मात जो व्याख्यात अर्थ है जैसे व्याख्यात अर्थ श्लोक का अर्थ ठीक जैसे व्याख्या किया गया है ऐसे ही अन्य व्याख्यान ठीक नहींज्ञ तो संपादन करना ज्ञान की स्थिति आगे अन्य यज्ञ कथन करेंगे समय ज्ञान ही एक यज्ञ यानी के लिए सब कुछ यज्ञ स्वरूप ऐसे प्रकरण है और ज्ञान ही एक यज्ञ है सम्य ज्ञान जो कि द्रव्य यज्ञ अन्य यज्ञ के विषय उत्कृष्ट है श्लोक उत गुर ज्ञान ज्ञानस्य यज्ञ संपाद्य तो ज्ञान में सम्य ज्ञान में यज्ञ संपादन तो करके पूर्व श्लोक स्थिति सती पूर्व श्लोक में यज्ञ संपादन तो हुआ अधुना तस्य ज्ञान से स्तुति जिस ज्ञान को यज्ञ रूप से कहा गया ब्रह्म मंत्र में उसी सम्य ज्ञान की स्तुति के लिए यज्ञान्तर निर्देशाथम उत्तर ग्रंथ प्रवृति, उत्तर ग्रंथ से प्रवृति आगे ग्रंथ की प्रवृति आरंभ हो अन्यज्ञ निर्देश करने के लिए अन्य कथन करने से करके आगे स्तुति स्पष्ट करेंगे ये ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है तुना समय दर्शन से यज्ञ सम्पाद्य तत्ति अर्थम अन्य यज्ञ प्रक्षिप्य समय दर्शन के लिए स्तुति के लिए प्रक्रम निश्चित हुआ अभी सम्य दर्शन में यज्ञ संपादन करके उसकी त्रुति के लिए भी अन्य करते हैं। है परेयज्ञ योगिपासना व परे यज्ञं यज्ञं यज्ञं परे परे यज्ञ यज्ञ, यज्ञ। नै उपजुति अपर योगि योगिने कर्मी कर्म कर्ण वाले दैव देवस्य अयमिति दैवा यज्ञं दैव यषते देवता संबंधी यज्ञ दिवता यज्ञ कर्मी लोगु करते ये हो गया देवता संबंधी यज्ञ यज्ञ सर्व कावादि विधि वाक्य से और मुख्य यज्ञ ब्रह्माग्नि अपरे यज्ञ यज्ञ न उपज होती अपर ब्रह्मग्नि ब्रह्म अग्नि में यज्ञ उपज होती यज्ञ करते ब्रह्मी अग्नि उसमें यज्ञ यज्ञ सद्वाच आत्मा यज्ञ मतलब आत्मान ब्रह्म में यज्ञ मतलब आत्मा को यज्ञ मतलब आत्मान अग्नि में आत्मानं। उपजुवती किसके द्वारा केस करते यज्ञ नहीं आत्मना अपने स्वरूप से ही उपजुवती प्रक्षेप करते प्रक्षेप क्या करेंगे निरुपाधि के ब्रह्म के साथ सोपाधी के ब्रह्मो को एकत्र करते आम अस्व ब्रह्म ये ज्ञान सौपाधी का आत्मा है उसको निरुपाधी के ब्रह्म से से एक करके आम परम ब्रह्म ये जो हवा है ये हो गया समय दर्शन सन्यासी लोग ज्ञान यज्ञ करते हैं जो ज्ञान यज्ञ पहले कहा गया है अभी सब यज्ञ का धन करते उसके बीच भी ज्ञान यज्ञ कहते हैं अगर अन्य यज्ञ कहेंगे तो दूसरा ब्रह्माग्न वपर यज्ञ ये मुख्य यज्ञ है ज्ञान यज्ञ और बाकी सब अन्य यज्ञ है टीका में सर्वस्व साधन से, से मुख्य गौन वृत्ति ग्राम यज्ञ तुम दर्शेल जितने कल्याण के साधने है सब यज्ञ है ये दिखाते हुए कुछ तो मुख्य है कुछ गौण है मुख्य गौन वृत्ति ग्राम मुख्य वृत्ति और गौन वृत्ति के यज्ञ दिखाते हुए आदो यज्ञ द्वयम आदर्श इस पहले दो यज्ञ कहते आज्ञा यज्ञ कहेंगे यज्ञ द्वयम पहले दिखाते दैवय वहा पर दैवे प्रतीकम आधार देवय व्याचे दैवे वेट प्रतीक लेकर के इसकी व्याख्या करते भगवान भाष्य कर दैवमेव ये प्रतीक हुआ देवांत ये नज्ञ न असो दैव यज्ञ देवा यज्ञ कर्मणि देवर्म का या किया जाता है जिसे यज्ञ में यज्ञ की तरह वो यज्ञ तम अपरे अपर कौन है योगिना योगिना करते करते करते करते देवता नाम के ज्ञान ख्य विभाजित सम्य ज्ञाननाथ तृतीय स्पष्ट ब्रह्म क्या है स्पष्ट करते भगवान कर, कर से आश्रय करके सत्यम ज्ञानम अनंतं ब्रह्म विज्ञानम आनंदं ब्रह्म ये साक्षात अप्रोषात ब्रह्म ये आत्मा सर्वांत इत्यादि वचन है न उत्तम जो कहा गया ब्रह्म वही ब्रह्म रहना ब्रह्मग्न में असनायाद सर्व संसार धर्म वर्जित असन भूभुषा आदि से पिपाशा आदि से सब धर्म गणा क्षुद विभाषा शीतोषण आदि संसार धर्म रहित शुद्ध शुरू जिसकी में शब्द से कह करके संपूर्ण विशेष का निराकरण करके उपदेश किया गया निरस्त विशेषम निरस्ता अशेष विशेष यथ ब्रह्म तथ ब्रह्म अशेष विशेषम जितने विशेष है अशेष विशेष ने तिनेती दो बार करके विपसा इति इति न इति न करके निषेध किया संपूर्ण विशेष का निषेध करने के लिए तात्पर्य इति इति जो जो कुछ विशेषण धर्म प्राप्त है सब का निषेध करके ब्रह्म का उपदेश किया गया सूत्र में विशेषम ब्रह्म शब्द न उच्यते ब्रह्म शब्द से शुद्ध सर्वातर ब्रह्म कहा जाता है अपरिचिन ब्रह्म यह अर्थ कहते सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का सत्य मतलब अजडम ये नया अजन सत्य का ज्ञान का तो अजडम और सत्य कामृत विपरीतम ये पाठ देखो टीकामी यद अजडम अमृत विपरीतम अच्छा अजडम यह अर्थ हो जाएगा ज्ञान का सत्य कामृत विपरीतम अमृत विपरीतम पाठ है और अन्यपरिछन्न तो ब्रह्म सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म सत्य सत्य का अर्थ हुआ अमृत विपरीतम अजड शब्द अर्थ हुआ ज्ञानम अजडम और अनंत का परिचन्न ब्रह्म तस् परमांदम्थत्म आ वही परमानंद परमानंद ब्रह्म अन्य जो आनंद साधि से आनंद विशेषन आनंद वो वास्तव मुख्यानंद नहीं आनंद तो ब्रह्म परमांद है वही परम पुरुषार्थ धर्मअर्थ काम मुख्य पुरुषार्थ अने परम पुरुषार्थ मुख्य नित्यर से आनंद प्राप्ति अभिव्यक्ति ज्ञान मानन तो ब्रह्म तब से ज्ञानाधिकरण तो है ना ज्ञानत्म औपचारिकम इतिहास क्या है निकलते ब्रह्म आत्मा में तो ज्ञान उत्पन्न होगा जीवात्मा हो ईश्वरात्मा हो ज्ञान का अधिकरण होगा तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा वो तो ज्ञान का अधिकरण है ज्ञान के अधिकरण को ज्ञान कर देंगे तो गौण प्रयोग होगा ज्ञानाधिकरण जो है ना ज्ञानत्म औपचारिकम क्योंकि आत्मा ज्ञानवान ऐसे मानते ऐसा शंका से करते नहीं श्रुति स्पष्ट करती यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म अपम ब्रह्मी साक्षात ब्रह्म न प्रमाण के बना साक्षात ब्रह्म ज्ञान ही अपरोक्षम ही ब्रह्म जो ब्रह्म है वो अपक्ष ज्ञान ही जीव ब्रह्म विभागे कथम अपरिच्छन इतिहास अन ब्रह्म अन्य परिच्छेद रहित तीन प्रकार परिच्छेद होता है देश कृत काल कृत वस्तु कृत सर्वत्र हो देश कृत परिचय नहीं और है और तो, सर्व काल में तो कृत परिचय नहीं है इतने तो नए के मानते हैं नित्य होने से देशकृत परिचय विभु होने से देश कृत परिचय नहीं सर्वत्र है और नित्य होने से काल कृत परिचय भी नहीं है इतने से मानते है किन्तु वस्तु परिचय तो ब्रह्म मानते है ब्रह्म से भिन्न आकाश आदि परमाणु काल आदि बहुत नित्यमान थे जीवात्मा में यदि कोई एक भी परिच्छेद हो जाए ब्रह्म में तो उस ब्रह्मो को अनंत नहीं कहा जाएगा अविद्यमान अंतो यस्य तद् यद्रह्म अनंतम जिसका एक भी पुत्र नहीं तो सो पुत्र होता है और एक, एक युद्धिष्वर नाम का पुत्र जिसका नहीं है उसको पुत्र कहा जाएगा एक पुत्र नहीं है अथवा एक तो पुत्र है हजार पुत्र नहीं एक पुत्र है और तो अन्य पुत्र जो नहीं बहुत है, तो उसका पुत्र कहा जाएगा एक भी रूप जिसमें है उसको अरूप कहा जाएगा एक भी रूप है तो अरूप नहीं होता है ऐसा मानेंगे तो सब अरूप हो जाएंगे क्योंकि इसमें जो रूप है इसी एक उछ कितने रूप का अभाव है में तो भी अरूप नहीं कहा जाता है एक ही पुत्र जिसके पास है अपुत्र नहीं होता है एक ही अंत यदि ब्रह्म में तो उसको अनंत नहीं कहा जाता श्रुति में श्रुति में अनंत कहा गया है अर्थात तो कोई भी अंत अंत का परिच्छा नहीं होना चाहिए देश काल परिच्छद जैसे नहीं वस्तु भी नहीं होना चाहिए वस्तु हो जाए तो अनंतम कैसे ब्रह्म होगा वो तो एक अंतर हो गया तीन अंत में जब एक अंत जिसके पास है वो अनंत कैसे होगा अनंत होने के लिए कोई भी अंत का नहीं रहना चाहिए ऐसे सिद्ध होता है वस्तु परिच्छन भी ब्रह्म नहीं अर्थात ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं जो अनन्य भाव का प्रतियोगी होता है होता था वस्तु परिचन्न और जो अत्यंत भाव का प्रतियोग होता है वो देश परिच्छन जो प्राग भाव अथवा ध्वंस का प्रतियोगी होता है होता तय काल परिचन्न घट होता, होता, होता देश परिच्छन एक देश में है अन्य देश में नहीं है अत्यंत भाव का प्रतियोगी इसलिए घट देश परिचन्न है घट काल परिचन्न ही उत्पत्ति के पहले नहीं था नष्ट होने के बाद नहीं रहेगा उत्पत्ति के पहले नहीं था अर्थात घट प्रागवाह का प्रतियोगी और ध्वस हो घट का तो ध्वंस का भी प्रति जो प्रागह प्रतियोग हो अथवा अच्छा अग हो वो काला परिचन्न नहीं और अन्य व्यवहार का प्रतियोग होता वस्तु परिचन्न घट पटो न घट नहीं तो जला नहीं जल तेज नहीं ये अनुन्या भाव का प्रतियोगे वस्तु परिचन्न हो गया ब्रह्म में अनंतम ब्रह्म इसी श्रुति से कोई भी परिच्छेद नहीं है देश परिच्छेद नहीं होने से ब्रह्म अत्यंता भाव का प्रतियोगी नहीं है कहीं भी ब्रह्म का अत्यंत नहीं और काल परिच्छेद नहीं होने से ब्रह्म का अभाव कभी नहीं होगा तीनों काल में नित्य है और वस्तु परिच्छेद नहीं होने से अन्य भाव का प्रतियोगी नहीं ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं यदि कोई भी पदार्थ ब्रह्म से भी मान ले तो ब्रह्म वस्तु परिचिन हो जाएगा वस्तु परिचन्न नहीं होने के लिए ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं जो है जो दिखता है यदि मिथ्या है अध्यस्त है तब तक तो ब्रह्म अपरिचिन्न अनंतम बनेगा इससे सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म अनंत शब्द के अर्थों से विचार करने पर निश्चय होगा ब्रह्म से भिनो कुछ भी नहीं देश काल परिच्छता है नायक लोग नहीं मानते वस्तु परिचित मानते श्रुति विरुद्ध ब्रह्म ऐसी भी कुछ भी नहीं शंका करते जीव ब्रह्म का विभाग अथवा वस्तु परिचित हो जाएगा तो अपरिचन्नोत्तम कथम ऐसा से शंका है ऐसी यह आत्मा सर्वांतर एक ही आत्मा सब के अंदर है तो कैसे बे होगा सर्वांतर एक आत्मा और आत्मात्तम सर्वस्मा देहादेव अभ्यांतर आंतर चादे थी पर ब्रह्म ही आत्मा है सौ होकर सर्वस्मा देहादे ले अभ्याकुता अभ्याकुता देश लेकर अव्यकृत अंतर अभ्यकृत मयातक देश लेकर जितने के अंदर है ब्रह्म सर्वांतर ये आत्मा सर्वांतर के अंदर है के अंदर है भी व्यार भी एक विधि मुखम सर्वमेव उपनिषद वाक्य ब्रह्म विषय आदि शब्दार्थ आगे दिया इत्यादि वचन उत्तम इत्यादि से अन्य आदि शब्द से बहुत वाक्य उपनिषद वाक्य लेना कैसे वाक्य लेना जो ब्रह्मों को विषय करने वाले ब्रह्म को विषय करने वाला दो प्रकार वाक्य कुछ विधि मुखम कुछ निषेध मुखम विधि मुखम यक्य से तद विधि मुखम मुख द्वारा विधि के द्वारा प्रतिपादन होता है ब्रह्म का क्या निषेध के द्वारा भी प्रतिपादन होता है ब्रह्म का विधि मुख प्रतिपादक वाक्यों सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म ये सब विधि मुखे नौना आदि शब्द से क्योंकि आगे निषेध मुखे प्रतिपादक वाक्य का अलग करते हैं उपनिषेद वाक्यम अशेषमय वर्तोनाती निषेध मुखम ब्रिम ब्रह्म विषय बरोगी ब्रह्म विषय वाक्य से जितने वाक्य है निषेध मुखम निषेध ही द्वार निषेध के द्वारा ही ब्रह्म को बताना है वो जितने वाक्य है उपनिषद वाक्य जितने अशेषमे संपूर्ण वाक्य को अर्थ से निवेदन अर्थ से कह वाक्य नहीं कहते अस न्यायाधीश सर्व संसार धर्म परिचित अस न्यायाधीश सर्व संसार धर्म रहित कथन करके सब धर्म का निषेध कर दिया वाक्य बहुत स्थूल मानु नैति नाक्य अस न्याय धर्म परिचित ब्रह्म ने अग्निशब्द प्रयोग निमित्त मह तो कोई ब्रह्माग्न अपरियज ब्रह्म शब्द कर दिया शुद्ध ब्रह्म तो है सत्य ज्ञान ब्रह्म है उसी ब्रह्म को अग्नि शब्द क्यों कहा गया ब्रह्म ने अग्निशब्द प्रयोग निमित्तम शब्द प्रयोग का निमित्त प्रवृत्ति निमित्त जहाँ नहीं होगा शब्द प्रयोग नहीं होगा यहाँ क्या निमित्त है अग्नि शब्द प्रयोग करने के लिए आम ब्रह्म ती ब्रह्मा अग्नि कर्मचार है ब्रह्माग्नि कैसे हुआ स होमाधिकरण तो विवक्षा ब्रह्माग्नि होमाधिकरण <coughs> तो विवेक्षा अग्नि क्या अधिकरण तो विवक्षा करके उसको शब्द से कहा गया ये गौन प्रयोगी मुख्य नहीं बुद्धि आरूढ़तया सर्वस्व दाहकवाद विलय सेवा हेतुत्वाद्य तो अग्नि शब्द कैसे हुआ होमाधिकरण बुद्धि आरूढ़तया सर्वस्व दाहकत्वाद ब्रह्म स्वतः अविद्या का निवर्त का नहीं संसार का निवर्तक ब्रह्मा नहीं जब बुद्धि आरूढ़ हो जाए तो सब का दाग बुद्धि आरूढ़ कैसा है ब्रह्माकार बुद्धि हमस्विम ब्रह्मा ब्रह्माकार बुद्धि में आरूढ़ ब्रह्माकार बुद्धि में बुद्धि के द्वारा अभिव्यक्त हो जाए शुद्ध ब्रह्मा नित्य है वो अज्ञान का तो अभी तो अज्ञान नहीं रहता संसार नहीं रहता शुद्ध ब्रह्म अज्ञान के आश्रय भाषक प्रकाश के नाशक नहीं किन्तु वही ब्रह्म बुद्धि आरूढ़ होने पर नाशक हो जाता है ब्रह्माकार बुद्धि के तरह अभिव्यक्त से ब्रह्माकार बुद्धि धबोध चैतन्य अथवा बोध विशिष्ट बुद्धि ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अज्ञान का निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ होने पर अज्ञान का निवर्तक होता है वही बुद्धि आरूढ़ते ब्रह्माकार वृत्ति आरूढ़ होने पर बुद्धि के तरह अभिव्यक्त से वही ब्रह्म सर्व से दायक ग्यान होता है अज्ञान का निवृत हो जाएगा बुद्धि चैतन्य बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य ब्रह्म ही बुद्धि अभिव्यक्त होगा कौन सी बुद्धि अहम सिंह ब्रह्म घटपटादी बुद्धि में भी चैतन्य होता है और घटावचन चैतन अभिव्यक्त होता है और घटपटादी अभिषेय के बिना अहम ब्रह्म और ब्रह्म अभिवक्त होगा ब्रह्माकार बुद्धि के द्वारा वो ब्रह्माकार बुद्धि में अभिव्यक्त चैतन्य ही अज्ञान का होकर के सबका दायक होता है सर्वश्रद्धा कर लयिका भी हेतु अग्नि शब्द से कहा यज्ञ शब्द से आत्मनि तम पदार्थ प्रयोग हेतु ब्रह्मा अपरे यज्ञम अपरे यज्ञ का आत्मान दूसरा यज्ञ का आत्मा क्या है दुर्घाश्च्य में कुमारधिक विवक्ष है ब्रह्माग्नि तस्मिन ब्रह्माग्नऊपर में तुम अन्य अन्य कौन है ब्रह्म विद कर्मी के विषय बिन्ना यज्ञ द्वितिया श्लोक में यज्ञ शब्द वाच्य आत्मा यज्ञ शब्द का अर्थ आत्मा है तो यज्ञ शब्द का आत्मा में कैसे प्रयोग किया गया आत्मा में तम तो पदार्थ तो जीवात्मा में तुम्हारा तो भाष्य में आत्मा नाम सुयज्ञ शब्द से पाठ आत्मा के नाम में यज्ञ शब्द का पाठ आया विभूतिभा ज्ञम जीवात्मा को परमार्थतः पर ब्रह्म बुद्धियादि उपाधि संयुक्त अध्यस्थ सर्वोपाधि धर्मक आहुति रूपम यही आहुति देते यज्ञ परमेव ब्रह्म होता हुआ बुद्धियादिउपाधि संयुक्त बुद्धि आदि से इंद्रियादि इंद्रिया ज्ञान उपाधि संयुक्त होकर के अध्यस्थ सर्वोपाधि धर्मक अध्यस्ता सर्व उपाधि धर्म है यमिन सर्वोपाधि धर्म अध्यस्त उपाधि है उसके धर्म अध्यस्त हो गया जीवात्मा में अंतकर्ण के साथ आत्मा के साथ आत्मा अध्यक्ष होने से अंतकर्ण के धर्म भी उपाधि के धर्म भी आत्मा में जीवात्मा में अध्यस्थ होगी उपाधि धर्म अध्यस्ता यीवात्मा अध्यस्त सर्वोपाधि धर्म कम वही जीवात्मा है आहुति रूपम वही आहुति यज्ञ सदात्मा जीवात्मा को आहुति करके यज्ञ ने उपक्षिपति यज्ञ ने क्या आत्मा एवं उक्त तो लक्षण है निका कर तो पक्षिपंति पक्ष अधिष्ठान ब्रह्म अहमअस्मी ये चिंता ज्ञानी यज्ञ है आधार आधे भाव वास्तव भेद ब्रह्मत्म व्यावर्ते आधार आधे भाव नहीं ब्रह्म अग्निविकरण अलग और जीव अलग ऐसा नहीं परमार्थ तत्मस्वरूप कथम तभी होम नहीं तस्वीर तमो हो संभव होती तो फिर होम कैसे होगा यदि एक ही है वो एक ही होम कैसे होगा इसलिए कहते बुद्धि उपाधि संयुक्त होकर के आउती हो जाएगी उपाधि संयुक्त फलम कथी अभ्यस्त उपाधि संबंधों से क्या होता है उपाधि उपाधि के धर्म से अध्यस्त हो पहले उपाधि के हो गया बुद्धि उपाधि के साथ होने से उपाधि के धर्मों से धर्मो आर। आरोपित हो गया उपाधि अध्यास प्राप्त मत स्पष्ट कर दिया उपाधि का अध्यास हो गया धर्म अध्यासात्म <तादात्न> अध्यास हुआ होने से धर्म तो के अध्यास उपाधि के धर्म पहले धर्म के अध्यास होने से धर्माध्यास होता है अंतर्गण के साथ आत्मा का के धर्म सुख दुख जन्म मना का धर्म अध्यास हो गया आहुति रूपम यज्ञ नहीं हो इतम यज्ञेन यज्ञेन कारण तृतीयाकृति यदे कर्ण आत्म के द्वारा चिंतन करता है इसलिए कहा आत्मा असनादि असनादारधर्मि निर्विशेषण आत्म से आत्मन ब्रह्म होम में प्रकट सोपादिक से निरपादिक न सरोपाधिकम निपाधिक्ह दर्शनम सरोपाधिक्ञान है सब तस्वीर हो ही करते निष्ठा संीका मैं अपरे तथम स्फरी अपरे कौन करते संसि जो ब्रह्मत्म एक दर्शन है निष्ठा जिनकी ठीका मैं वृत्त ज्ञान यज्ञ देवयदीसु ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक उपक्षिति प्रमाणत्म दर्शे थे जो ब्रह्म के द्वारा ज्ञान यज्ञ कहा गया है उसी ज्ञान यज्ञ को अभी दैवयज्ञ आदि में अंतर्गत करते ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोके उपक्षण प्रत करते स्वयं सम्यक दर्शन लक्षण यज्ञ दैव यज्ञ आदियों में यज्ञ उपक्षित रखते है इसलिए ब्रह्म इत्यादि श्लोके ही श्रेयांग द्रव्य मे यादि इत्यादि ना ग्रंथे न इत्यादि ना छुट गया स्तुति करने के लिए ये ज्ञान यज्ञों को इसमें रखते हैं उपक्षेप प्रयोजन व्याप श्रेयांग द्रव्यमय यागे कहेंगे में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ से उसकी स्तुति के लिए ज्ञान यज्ञ के इसके अंतर्गत रखते है